अमृतवाणी अध्याय पाँच विद्या अध्ययन का बंधन किताबी ज्ञान का खोखलापन एक एक दिन केशव चंद्र सेन दक्षिणेश्वर आए और उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से पूछा बहुत से पंडित शास्त्रों का समूचा पुस्तकालय ही पढ़ डालते हैं परंतु फिर भी उनमें आध्यात्मिक जीवन संबंधी इतना घना अज्ञान कैसे बना रहता है इस पर श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया चीलगिद्ध बहुत ऊंचा उड़ते हैं पर उनकी नज़र मरे जानवरों की सड़ी लाश पर गड़ी रहती है इसी प्रकार अनेक शास्त्रों का पाठ करने के बावजूद इन तथाकथित पंडितों का मन सदा सांसारिक विषयों से कामनी कांचन में आसक्त रहता है इसीलिए उन्हें ज्ञान लाभ नहीं होता एक जिस ज्ञान से चित्त शुद्धि होती है वही यथार्थ ज्ञान है बाकी सब अज्ञान है एक कोरे पांडित्य से क्या लाभ पंडित को बहुत सारे शास्त्र अनेकों श्लोक मुखाग्र हो सकते हैं पर वह सब केवल रटने और दोहराने से क्या लाभ अपने जीवन में शास्त्रों में निहित सत्यों की प्रत्यक्ष उपलब्धि होनी चाहिए जब तक संसार के प्रति आसक्ति है कामनी कांचर पर प्रीति है तब तक, तक चाहे जितने शास्त्र पढ़ो ज्ञान लाभ नहीं होगा मुक्ति नहीं मिलेगी 140 सौ चालीस तथाकथित पंडित लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वे ब्रह्म ईश्वर निर्विशेष सत्ता ज्ञान योग दर्शन और तत्वग्ञान आदि कितने ही गूढ़ विषयों की चर्चा करते हैं किंतु उनमें ऐसों की संख्या बहुत कम है जिन्होंने इन विषयों की उपलब्धि की है उन लोगों में अधिकांश ही शुष्क और निरस होते हैं वे किसी काम के नहीं 141 सौ मृदंग या तबले के बोल मुंह से निकालना आसान है किंतु प्रत्यक्ष बजाना कठिन इसी तरह धर्म की बातें कहना तो सरल है किंतु आचरण में लाना कठिन 142 वैसे तो तोता दिन भर राधा कृष्ण रटता है परंतु जब बिल्ली धर दबाती है तो वह राधा कृष्ण भूलकर कर टें करने लगता है वैसे एक सुख समृद्धि की आशा से संसारी लोग भी बीच बीच में हरिनाम लेते हैं और दान धर्म आदि पुण्यकर्म क्रिया करते हैं परंतु दुख, दैन्य विपत्ति या मृत्यु का समय आते ही वे यह सब भूल जाते हैं एक क्या धार्मिक ग्रंथ पढ़कर भगवत भक्ति प्राप्त की जा सकती है पंचांग में लिखा होता है कि अमुक दिन इतना पानी बरसेगा परंतु समूचे पंचांग को निचोड़ने पर तुम्हें एक बुन्द भी पानी नहीं मिलता इसी प्रकार पोथियों में धर्म संबंधी अनेक बातें लिखी होती हैं, पर उन्हें केवल पढ़ने से धर्म लाभ नहीं होता उसके लिए तो इन तत्वों को लेकर साधना करनी होती है एक सौ ईश्वर के राज्य में विद्या बुद्धि युक्ति आदि का विशेष मूल्य नहीं वहां तो गूंगा बोलता है अंधा देखता है और बहरा सुनता है 145 केवल शास्त्र पढ़कर ईश्वर के बारे में समझना मानो नक्शे में काशी देखकर किसी के आगे काशी का वर्णन करना है 146 सौ भांग भांग कहकर कितना भी चिल्लाओ उससे नशा नहीं चढ़ने वाला भांग ले आओ उसे घोटो पियो तभी उसका नशा चढ़ेगा सिर्फ भगवान भगवान कहकर चिल्लाने से क्या लाभ नियमित रूप से साधना करो तभी तुम्हें सिद्धि मिलेगी एक जिसे विद्या या धन का गर्व हो उसे ईश्वर लाभ नहीं हो सकता ऐसे व्यक्ति से यदि तुम पूछो अमुक स्थान पर एक अच्छे साधु हैं उनके दर्शन के लिए चलोगे तो अवश्य ही वह बहाने बनाते हुए कहेगा मैं नहीं जा सकता वह सोचता है मैं इतना बड़ा आदमी मैं उसके पास जाऊंगा। अज्ञान के कारण ही यह अंकार होता है 148. जो लोग थोड़ी पुस्तकें वगैरह पढ़ लेते हैं वे एकदम घमंड से फूलकर कुप्पा हो जाते हैं एक जन के साथ मेरी ईश्वर संबंधी बातचीत हुई थी वह कहने लगा यह सब मैं जानता हूँ मैं बोला जो दिल्ली से आया है क्या वह गर्व करते हुए मैं दिल्ली से आया हूँ मैं दिल्ली हो आया हूँ ऐसा कहता फिरता है जो बाबू है क्या वह सबसे कहता फिरता है कि मैं बाबू हूँ एक सौ उनचास ग्रंथ सब समय ग्रंथ का काम न कर ग्रंथी गाठ का काम करते हैं यदि उन्हें सत्य प्राप्ति की स्पृहा लेकर विवेक वैराग्य युक्त अंतकरण से न पढ़ा जाए तो उनके पठन से पांडित्याभिमान दाम्भिकता और अहंकार की गाठ ही पक्की होती जाती है 150 गरम पचास राग की ढेरी पर पानी डालते ही सब का सब पानी उड़ जाता है अभिमान दाम्भिकता भी राग की ढेरी के समान है दाम्भिक अंतकरण लेकर ध्यान भजन प्रार्थना आदि करने से कोई फल नहीं मिलता